भागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान राजा परीक्षित ने पूछा भगवन अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य नरपति ऋषि मुनि और देवता आदि आए थे वे सब आनंदित हुए परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख बड़ी पीड़ा हुई यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है भगवान आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजस्व यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखड़ने का काम करते थे देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान किया करते थे परीक्षित इसी प्रकार सात्यिकी विकर्ण हार्दिक्य विदुर भुरीश्रभा आदि बाल्िक के पुत्र और संतर्दन आदि राजसी यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो परीक्षित जब ऋत्विज सदस्य और बहुज्ञ पुरुषों तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिष्यपाल भक्तवत्सल भगवान के चरणों में समा गया तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए उस समय जब वे अवृत स्नान करने लगे तब मृदंग शंख ढोल नौबत नगारे और नरसिंगे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी, झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और वीणा बासुरी तथा झांझ मजीरे बजने लगे इनके तुम्ल धनी सारे आकाश में गुंज गई सोने के हार पहने हुए यदु संजय कंबोज, कुरु केकय और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों रथों घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए चल रहे थे यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले देवता ऋषि पितर गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल तेल दूध मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे वारांगनाएँ पुरुषों को तेल गोरस सुगंधित जल हल्दी और गाढ़ी के सर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते थे उस समय उस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थीं वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग वक्षस्थल जंघा और कटी भाग कुछ कुछ दिख से रहे थे वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियाँ और जोड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे परीक्षित उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंत वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था काम मोहित हो जाता था चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानव स्वयं राजसुयज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओं के साथ मर्तमान होकर प्रकट हो गया हो ऋतजों ने पत्नी संयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर कर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान उस समय मनुष्यों की ध्वधुभियों के साथ ही देवताओं की ध्वधुभियाँ बजने लगी बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया क्योंकि इस स्नान से बड़े से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है